ोग अनाहत चक्र चित्त सवित अनाहत चक्रे चित्त समित ब्रह्मपुर हृदय पुण्डीरकम वेशमा तज्ञान तस्वीन संयम चित्त समित चित्त का ज्ञान हो जाता है अब वो ज्ञान हो जाएगा तो अगला काम आसान हो जाता है क्यूँकि यदि अंदर कितना अज्ञान की महिमा है ये आप समझ लेंगे तो आगे की रास्ता आसान हो जाता है मालूम तो हो पहले कितना कूड़ा है, है फिर उसकी जो साधन सोचा जाए उसकी सफाई कैसे की जाए कहाँ डाली जाए कचरा को क्या किया जाए कैसे करना या वही आग लगा दीजिए नष्ट कर दीजिए जाए बात सोची जाए मालूम तो हो अपने चित्र में क्या है इसलिए पूर्व सकल सिद्धि के अपेक्षा है यह सबसे अच्छी चीज है ध्यान चक्रे चित्त समित जो हृदय चित्त समित हृदय पर इसलिए कहा जाता है ध्यान करो बहुत लोगों को बहुत सारे ग्रंथों में मिलता है हृदय पर ध्यान कीजिए हृदय में ध्यान ताकि अपने चित्त का ज्ञान हो जाए परिचित का ज्ञान हो या न हो स्वचित का ज्ञान होना अति आवश्यक है सुबह ज्ञान ज्योति विरला पर ज्ञान को प्रकाशन करके उसके हाहाकार मचाने वाले दुनिया में बहुत है दूसरों में दोष देख उस के उस दोषों के वर्णन करते हैं बस बड़ा बड़ा और दूसरों का तो वैसा है ये ऐसा है वो वैसा है और खुद कैसा है ये नहीं समझता है।, है तो खुद कैसा है समझ लेगा तो बेड़ा पार हो जाएगा इसलिए कहा न उसमें नीतिज्ञ नियतिज्ञ शास्त्र जो भी धर्म ब्रह्मो पी विरला नीति को जानने वाले बहुत मिलेंगे काल की गति को समझ कर जन्म मृत्यु के चक्र को समझाने वाले बहुत मिल जाएंगे महान ज्योतिषी लोग शास्त्रों के रहस्य को जानने वाले धर्म के रहस्य को जानने वाले और चारों तरफ देखती है स्रोत्र परम की कोई कमी नहीं ब्रह्मज्ञो पी लेकिन सज्ञान अति विरला अपने अंदर जो अज्ञान है उसकी महिमा को जानने वाले बहुत कम होते हैं अरे उस अज्ञान और अज्ञान की महिमा को जानने के तरीके बता है रहे हैं हृदय प्रसाद और आपने उसको जान लेने पर क्या लाभ होगा आगे आप क्या कर सकोगे उस वाले सूत्र बता तब समझ में आता है ये चिज्जड़ ग्रंथी क्या चीज है तो तोड़ने के रास्ता तब निकल जाता है सत्य पुरुष और अत्यंत असंकीर्ण यो अविशेषो भोग परार्थता स्वार्थ संयमत पुरुष ज्ञान स्वार्थ से ये महात्पुरुष ज्ञानम सप्त तो पुरुष ये दोनों वास्तव में कैसे हैं अत्यंत असंकीर्ण है बिल्कुल कोई संबंध नहीं चित्त और जड़ का संबंध हो ही नहीं सकता है लेकिन आपको ज्ञान कैसे हो रहा है प्रति अविशेष है एक फेख के समान प्रति हो रहा है शरीर का हम करके पकड़ के चलते शरीर को छोड़ के हमको जानने वाला कोई नहीं मिलता तुम कौन हो हम देवदत्ता सीधे आएगा कट से हम ब्रह्माष्टी नहीं आएगा हाँ मेहनत है कोठारी है ये है वो है वो आएगा अन्य बात है वो सोपाधि की ग्रहण कर पाता है अर्थात उत्पादी चेतन संबंध को ही लेकर के चलता है असंबद्ध वस्तु में कल्पित संबंध को यथार्थ मान करके व्यवहार कर। प्रत्याशेष हो इसी का नाम भोग और एक क्यों इसको भोग करते क्योंकि ये पुरुष के लिए नहीं। तो सब भय नहीं पर जबरदस्ती दे रही है पुरुष पुरुष को इसकी जरूरत नहीं पुरुष तो अपने आप में आनंद स्वरूप है उसको विषय आनंद की क्या जरूरत है विषयानंदों की कोई जरूरत नहीं है। जैसा कोई मान लो बड़ा लघपति बैठा है और उसको जा करके आप जो है दस रुपये दक्षिणा दो वो तो कहेगा क्या करना है हमसे सौ रूपये ले जाओ बोलेगा हमको दे रहा है ये मान तो भूखे होते हैं ये बात अलग बात है कितनी भी रहेगा तो भी और दो बने कम दिया और दो डबल तो बोलेंगे महान है डबल दो ये तो हाई पैसे की भूख है तो यहाँ पर भी हो रहा है ना परार्थता पुरुष तो चाहता नहीं ये चीज है लेकिन पुरुष को बुद्धि देती है छिप देता है इसलिए परार्थ और आप स्वार्थ में संयम कर दो स्वार्थ क्या में संयम कर देंगे धारणा ध्यान समाधि तो उसे पुरुष ज्ञान हम तब पुरुष का स्वारप ज्ञान हो जाएगा हृदय में संयम करने से चित का ज्ञान होगा और स्वार्थ संयम करने से पुरुष का ज्ञान हो जाएगा जब पुरुष के तार स्वरूप ज्ञान हो गया आपको चित का तार स्वरूप ज्ञान हो गया तो चित्त और जड़ के जो संयोग का कारण तो भंग हो जाएगा अपने आप विवेक ख्या की जग जाएगी सत्य पुरुष की अन्यता मैंने भेद का ज्ञान हो जाना इच्छा ख्याति अन्यता क्या है? सत्य प्रसन्नता ख्याति बार बार सब सुनते हो उसको विवेक क्या है? अन्यता मैंने ये सब अलग है सत्य और पुरुष अलग है ये चीज का ख्याति मैंने प्रकाश हो जाए ज्ञान हो जाए उसी का ना विवेक ख्याति है यहां पर दो ये दोनों के दोनों अति महत्वपूर्ण चीज है पिछड़े के सब बेकार बात ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण हृदय में निरंतर ध्यान करने सनाथ चक्र में वहां विद्यमान पूरी की वासना वासनामय अज्ञान का जो महिमा है चित्त का जो स्वरूप है उसकी मिथ्यात्व जड़त्व ज्ञान हो जाएगा और ये जो दे रही है बुद्धि यह जो दे रहा है भोग पर रूपी पुरुष के जो दे रहा है वह उसका अपना ऐसा कोई सब तो है नहीं जब ये निश्चय होता है उस भोग से रहित होकर उस परार्थक का त्याग करके अब स्वार्थ पर जब संयम करने लगोगे तब पुरुष के तार स्वरूप ज्ञान तभी आपका रास्ता दृष्टि स्वरूप साफ हो जाता है दोनों के स्वरूप ज्ञान में आपको महसूस दोनों पर विरुद्ध है असंबद्ध है ये निश्चय जब हो जाएगा मोक्ष हो गए इसलिए यह सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण है देखिए भाषिक समझाते हैं बुद्धि सत्तम प्रख्याशीलम समान सत्बंधने रजस्तम सी वशीकृत सत्त परिणत बुद्धि सत्व प्रकाश स्वभाव वाला है प्रख्याचल मैंने प्रकाश स्वभाव वाला ज्ञान स्वभाव वाला है सत्ता का स्वभाव ही है ज्ञान आधिक्यता समान सत्वप लेकिन समान रूप से वो अविनाभाव भाव रहता है उस सत्व के साथ उस सत्व के साथ कौन दोनों रजोस्तमी रज और तम दोनों निरंतर अविनाभाव भाव से युक्त होते हैं सदा ही मिले हुए रहते हैं केवल सत्य हो जाए तो काम बन जाता है लेकिन केवल सत्य कदापि होता ही नहीं सदा इस सत्व के साथ रज और तम दोनों अविना भाव से यथा धूमो अग्नि अविनाभाव से विद्यमान होते हैं उसी प्रकार से ये सत्य के साथ रज और तम भी अविनाभाव से विद्यमान है समान सत्य परिबंधने रजस्तम सी निबंधने रजस्तम सी वशी कृत्यो में अभिभूत प्रसन्नता प्रतिन प्रणतम भवति रज तथा तम को वशीभूत या अभिभूत करके प्रख्याशी बुद्धि क्या करता है सतपुरुष की अन्यता प्रत्यय परिणतम बुद्धि और पुरुष के भिन्नता प्रत्यय में बुद्धि सत्व प्रणाम को प्राप्त करता है ये जो बुद्धि सत्व है वो सदा सत्य पुरुष की अन्यता ज्ञान क्या ज्ञानकारेण परिणत हो जाता है कब जब यह सत्व रूपी प्रत्याशी वाला रज को पूर्ण रूप अभिभूत कर देता है बिना अपने वश में लिए विनाश का विभूत किए हुए सत्य जो है अपने बुद्धि सत्य जो चीज है वह सत्य पुरुष का ज्ञान नहीं कर पाता तो पहले बता रहे कब करता है वो पहले बता दिया और अब क्यों नहीं है उसका वारण करना है वो में लेंगे इसीलिए पहला बता रहे प्रत्येक कैसे होता है बुद्धि सत्व जो प्रक्रियाशील है वह जब अपने समान सत्व वाले रज और तम गुण को अपने अंदर अभिभूत करके जब रहेगा तब सत्तर पुरुष की अन्यता प्रतिरूपेण रूपेण बुद्धि सत्व परिणाम का प्राप्त होते रहता है सत्वात एक क्योंकि उस जो बुद्धि सत्व है उसकी अपेक्षा से परिणाम है जो उसके अपेक्षा से अत्यंत विधर्मा शुद्ध होती मात्र रूपक पुरुष वो बुद्धि सत्व जो परिणाम स्वभाव वाली है उसकी अपेक्षा से अत्यंत विधर्मा सदर्मा नहीं सदृश धर्म वाला नहीं है किंतु विसदृश धर्म वाला है बुद्धित्व है परिणामी महत्व जो आपका बुद्धित्व कहो बुद्धि तत्व कहो महतत्व कहो वो है परिणाम स्वभाव वाला है वो अनिप्य कार्य रूपा है या नहीं और इसका ठीक विधर्मा है पुरुष वो चैतन्य रूपा है जड़ नहीं है वह अपरिणामी है परिणामी नहीं है, है नहीं? वो आकारी रूप है, अकार से भिन्न है प्रकृति का प्रकृति का वो है, और प्रकृति विकूल प्रधान आगे अहंकार आदि कबो प्रकृति बन जाता है महत्व बुद्धिशत जो महत्वत्व है वो प्रकृति विकृति कार्य कारण उभ्यात्मक है और पुरुष कार्य कारण से रहित है इसे अत्यंत विधर्मा है अत्यंत विधर्मा शुद्ध हो शुद्ध है वह बुद्ध शब्द से भिन्न है वह वा वाला है जो पुरुष है इस प्रकार अत्यंत दोनों सदृश वस्तुएं है विधर्म वस्तु है परस्पर अत्यंत विरुद्ध है फिर भी तयोर अत्यंत असंकीर्ण यो प्रत्यशेष भोग है यदि वे दोनों सदा अलग ही रहते हैं और भ्रांति से हम खट्टा ग्रहण कर दे रहे हैं सत्या जो भाष्यकार ने ब्रह्मसूत्र के भाष्य के संबंध भाष्य वर्णन किया ये सत्य और अंदर गया है अनुनी भाव को प्राप्त हो गई एक ही भूत हो गया। जैसे रस्सी होता है उसके अनेक धागे को आप पूरो देते हैं ऐसा बना देते हैं कि वो अलग अलग नहीं हो पाते ये खट्टा हम मजबूत हो जाते हैं रस्सी से किसी चीज को बांध दो उनके अभय उनसे बांधोगे तो टिकेगा नहीं उसी वह आपके अंदर भी है सत्यान ऋतु मिथुन भाव रसी के समान मजबूत हो गया है इसलिए को अलग करना है अभी तो कहते क्या करना चाहिए तो वो जो है ना तयोर अत्यंत असंकीर्ण हो तयो अत्यंत असंकीर्ण असंबद कोई संबंध हो नहीं सकता है इन ऐसों का आपको क्या हो गया है प्रत्यविशेषोग उसके मिला करके आपको एक सामान्य ज्ञान हो गया और बोलने लगे एक लगेड़ स्वभाव वाला मैं हूँ अपने शरीर के मरने को अपने को मरने व्यवहार हो गया सारा झंझट हो गया वही पुरुष का भोग दर्शित विषय था केंगे इसी अवस्था में सगल विषयों का यह पुरुष अनुभव कर पाता है भोग प्रत्यह सत्व वास्तव में भोग प्रत्य कहाँ है पुरुष में तो होता नहीं सत्व के अंदर ही है और किस लिए है वो पुरुष के लिए है परार्थत् दृश्य पर के लिए होने के नाते वो दृश्य है ये जो अभेद प्रत्यय रखा है प्रत्यय विशेष ये वास्तव में क्या है भोग प्रत्य। वो सत्व के अंदर रहता है सत्व का अपना परिणाम विशेष है लेकिन वो अपना परिणाम को कहा डाल दे रहा है पुरुष पर आरोप कर देता है ये मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ तुम्हारे लिए सब दे रहा हूं और पुरुष भी हाँ, हाँ करते रहता है ठीक है ठीक है यही गड़बड़ी है, परार्थ होने के नाते ये सारा चीज क्या है दृश्य यस्तु तस्माद् चित्त मात्रो अन्यः पौरुषे प्रत्यय ये भोग प्रत्यय हो गया ठीक विपरीत दूसरा प्रत्यय होगा उसका नाम पौरुषे तो प्रत्यय पुरुष एवं विषय प्रत्यय है पुरुषी विषय रह गया बाह्य घटान संसार विषय नहीं रह गया पुरुषी है विषय जिसका ऐसा प्रत्यय हो गया पौरुषे प्रति मोक्ष का कारण प्रत्यय है ये तो तस्माद विशिष्ट जो कि भोग से पृथक विशेष क्या पृथक है चित रूप है वो दूसरा प्रत्यय है वो कैसा प्रत्यय वो पुरुष संबंधी प्रत्यय पौरुषेह प्रत्यय तत्र संयम आयम करना भोग प्रत्यय में संयम नहीं करना किंतु पौरुषे प्रत्यय में संयम करना है तो पुरुष विषे प्रज्ञाचार पुरुष विषय का प्रज्ञा उत्पन्न हो जाएगी न जब पुरुष प्रत्यय बुद्धि दृश्यते। उल्टा कभी होता नहीं पुरुष प्रत्यय के द्वारा बुद्धि पुरुष दिखाई देता ऐसी बात नहीं आदर्शी प्रत्यय होगा उस का विषय भी वैसे ही होगा ना आप जो पट रूपेण घट को देख लो घट रूपेण पट देखो ऐसा होगा क्या अन्य रूपेण अन्य होना भ्रांति है पुरुष प्रत्यय है तो उसका विषय भी क्या होगा पुरुष ही होगा बुद्धि सब तो नहीं हो सकता भोग प्रत्यय है उसका विषय भोग ही होगा बुद्धि ही होगी बुद्धि सब तो ही हो सकता है तो पुरुष विषय नहीं हो सकता है भोग प्रत्यय का विषय सदा बुद्धि और बुद्धि के परिणाम होता है और पुरुष प्रत्येक पौरुष प्रत्यय का, का विषय सदा पुरुष ही होगा दूसरा नहीं होता तारस पुरुष प्रत्येक कदाचित होते रहते हैं कभी कभी हो जाता है कभी कभी हो जाता है ना मैं ये शरीर नहीं हूँ मैं ये मन नहीं हूँ मैं बुद्धि नहीं हूँ मैं इंद्रिया नहीं हूँ इंसान से व्यक्त तो होकर बैठ जाते हो कभी कभी बस उस प्रत्येक पौरुष इन से अलग होकर के बैठ जाओ उसी पर संयम कर दे फिर मैं क्या हूं जब बुद्धि नहीं मन नहीं अहंकार नहीं इंद्रिया नहीं शरीर नहीं न सुख शरीर हो न मैं जो है कारण शरीर हो न मैं स्तूल शरीर हूं इन सब से अलग रूप पा जो मेरा अपना स्वरूप है उसको चिंतन करते कभी कभी इससे परेशान होकर विरक्त होकर जब बैठते हो जब उसका समय जब आदर्श प्रत्यय हुआ करता है तो आदर्श प्रत्यय को ध्यान में लाना है उसे पर संयम कर देना है, तब उस संयम को जब होगा तो उससे पुरुषी प्रज्ञा उत्पन्न होती है जड़ा प्रकाशित है क्यों ऐसा करे पुरुष प्रत्येक बुद्धि सत्ता पुरुषों न दृश्य थे पुरुष प्रत्यय द्वारा बुद्धि सबसे विशिष्ट पुरुष अनुभव में नहीं आएगा क्योंकि चित्ती के द्वारा जड़ को प्रकाशित किया जाता है न कि जड़ के द्वारा चित्त का प्रकाश होगा जड़ प्रकाशित है न तो जड़े ना चिति प्रकाशित अच्छा पौरुष पुरुषी के का प्रकाशन जो होगा वह पुरुष का ही प्रकाशन हो सकता है और वह पुरुष के प्रकाशन के द्वारा जड़ का भोग में काल प्रकाशन बड़ी होता है लेकिन बुद्धि रूपा सत्व पुरुषागर करते हुए अपना बुद्धि सत्व के जड़ांश को प्रकाशित करे ऐसा नहीं होता, जैसे दर्पण सूर्य का प्रकाश का प्रतिफलन कर रहा हो, है कि नहीं उससे जब प्रतिफलन होता है बाहर की तरफ तब आपको दर्पण को दर्पण का अपना अनुभव होगा कि मैं प्रकाश यहां से वहां कर दे रहा हूँ यानी यहां से वहां कर दे रहा हूं प्रकाश को ऐसा उसको भान रहेगा लेकिन जब आया हुआ सूर्य की किरण वापस दर्शन से लौटता है तब किसी अन्य वस्तु का प्रकाशन न करने का स्वयं का प्रकाशन अस्तित्व का प्रकाशन नहीं होता उस समय वो अपना बिंबपूता वस्तु की भूत हो जाता है तो पुरुष प्रत्येक के द्वारा इसीलिए पुरुष का बान होते वक्त तो साथ साथ बुद्धि का भी बान है ऐसा कभी नहीं होता उस समय बुद्धि का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता दर्पण का तब तक अस्तित्व है जब तक तो उसका प्रतिफलन आप अनुभव कर पाते प्रकाश जहां से आया दर्पण से प्रकाश की ओर ही लौट जाए वापस अपने स्थान पर लौट जाए फिर से उस दर्पण का महत्व जा जाता उस दर्पण का अस्तित्व कोई प्रमाण नहीं उसका प्रमाणिक हो जाता है जब बाहर प्रकाश फेंकता फिर पूछते कहां से आया ये हमारे यहां पड़ रहा है पर कहां से आगे दर्पण से छोड़ा तो प्रतिफलन के आधार पर दर्पण का अस्तित्व को खोज होता है और प्रतिफलन ना हो तो दर्पण का अस्तित्व को कोई मतलब नहीं है तत्व यहां पर भी पौरुषी प्रत्येक काल में बुद्धिशत्व का जो परिणाम हो रहा है वो पुरुषाकार में हो जाने के कारण से वह प्रतिफलन का अभाव है विषयाकार प्रतिफलन का अभाव इसलिए वेदांत मत में कहा जाता है मोक्ष काल में वृत्ति व्याप्ति होती है फल व्याप्ति नहीं होती दूसरे शब्दों में अपनी योगिक भाषा में बोल रहे हैं पुरुष प्रत्येक के द्वारा बुद्धि सत्त रूपेण पुरुष का प्रकाशन कभी नहीं होगा अर्थात बुद्धि सत्व विशिष्ट पुरुष ऐसा कभी प्रकाशन नहीं होगा पुरुष एवं प्रत्यम वलम्बर में पश्चिमी पुरुष जो है स्वयं अपने आप को करता कर्ताओं से प्रकाशित होते रहता है अन्य कोई साधन के अपेक्षा उसकी नहीं होती इसे नारद जी ने पूछा ये पुरुष का अनुभव में कैसा होगा भूमा कहा रहता है तस्मिन तस्वीन तो सनत कुमार जी कहते स्वे महिमा उस अवस्था में तो अपनी ही महिमा में रहता अब गाय घटपट के साथ जुड़ा हुआ शरीर के माध्यम से संसार से जुड़ा हुआ पुरुष यह भूमा यह आत्मा या ब्रह्म जो पायों से रहित हो जाता है तब यह पुरुष कहा रहता है कैसे प्रतिष्ठित रहता है तब कहते स्व महिमा में प्रतिष्ठित रहता है उससे पुरुष जो है प्रत्येक सात तब साव को ही अभिषेक पुरुष अपने आप को अनुभव करता है तो तहत्तम इसलिए कहा कि उसको जानने के लिए कोई और साधन की अपेक्षा विज्ञात नंबर के निति उस विज्ञाता को आप अन्य बाह्य किस साल से जान सकते हो अर्थात न बुद्धि से जान सकते हो न किसी से जान सकते हैं एक तरह दूसरा ये भी कहते हैं मन से उपलब्धव्यम बात तात्पर्य यही है शुद्धांत करण की अपेक्षा है जैसे दर्पण इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा है तो प्रकाश प्रतिफुलन होते रहेगा उस दर्पण को पुरुषाभिमुख होना जरूरी है सूर्याभिमु होना रही है यदि प्रतिफलन रहित होना है तो प्रतिफलन रहित होने के लिए दर्पण को क्या करना पड़ता है अपना को सूर्याभिमुख बिंबाभिमुखना पड़ता है बुद्धि को भी यदि विषय से परिशिष्ट होकर के परिचिन होकर अनुभव होता है उसे रहित होना चाहता है तो उस बुद्धि को केवल पुरुषाकरणाम होना पड़ता है पुरुष आकार प्रत्येक परिणाम होते रहते हैं तबाह तो कोई विशिष्ट अन्य वस्तु का प्रकाशन नहीं होता उस समय जब प्रकाशन हो रहा है मृत्युओं के मान्य जो माना जाता है वह भी केवल पुरुष का अपना ही महिमा का अनुभव में होता है इसे विज्ञातर मरे के नीजान याद ये इसे प्रमाण है इससे क्या लाभ होगा आत्मा अनात्मा आकार स्वभाव तो अवसितम सदा चित्तम आत्मनात् तो उभ आकार ही स्वभाव तो आपका चित्त सदावसित रहता है वेदांती विषय कहता है कि सदा कैसे होता है चित्त आत्मना तो उभयाकारुक्त होकर के अवस्थित रहता है सदा चित्त और उसको विभाजन समझना ही है ये तो तब होगा पहले आप चित्त का भोग प्रत्यय का प्रकाशन कर चित्त उसके अनुभव के बिना इसका में आप प्रवेश कर सकते प्रयास करोगे तो विफल रहेंगे असंभव क्योंकि जिस उपाधि से हमें अलग करना चाह है हैं पहले उस उपाधि का ज्ञान जरूरी है जिसको अलग करने के बाद जो अवशेष रह जाता है उसको पहले आप नहीं पकड़ पाएंगे अवशेष जो रहने वाला वस्तु है उसको तब तक नहीं पकड़ सकते हैं उस अवशेष रहने वाला अपरिचिन्न वस्तु परिच्छेदक का जो होता है परिचिन करने वाला जो उपाधि है उसको पहचाने बिना इसे मुख्य है पहला चित्त का बाद में है पुरुष प्रत्यय का अब दोनों होने से क्या होगा यदि आपने पुरुष स्वरूप स्वरूप अवस्थान की अनुभूति नहीं हुई केवल पौरुष प्रत्यय कर तो फिर सिद्धिया मिलेंगे फिर फंसेगा वो आदमी यह भी ज्ञान सिद्धियों देने वाला है अभी भी इसे पौरुष प्रत्यय से पुरुष अनुभूति हो रहा है यह भी अप्रोक्षानुभूति नहीं है इसे ततः प्राथिव वेदना वेदनादर्श आस्वाद वार्ता जायंद तथ पुरुष ख्याति और चित्त ख्यातियों के कारण से होने वाली सिद्धियों का वर्णन कर रहे हैं तब क्या होता है प्राथिव श्रावण होगा यदा योगिना मन दिव्य ज्ञान ग्राहकम बहुत तो प्रातिभ हो जाता है जब ये योगी का मन दिव्य ज्ञानों को ग्रहण करने वाला है तब उसके मन को एक संज्ञा पड़ गया प्रार्थिभम मन दिव्य ज्ञान को भी ग्रहण करने की जो क्षमता मन में आ जाता है पूर्वोक्त पौर से प्रत्ये करने से चक्र से जो चित्त मित्त ज्ञान हुआ और जो आप पौरुषी प्रत्यय पर स्वयं कर जो पौरुष विज्ञान हुआ इन दोनों ज्ञानों के कारण से सबसे पहले आपका अंदर जो सिद्धि प्राप्त होती वो है प्राथिभत्व मन में समस्त प्रकार का दिव्य ज्ञानों को प्राप्त करने की क्षमता आ जाती है संकल्प मात्र से दिव्य तत्वों का विज्ञान प्राप्त हो जाता है और दूसरे नंबर में कहते श्रावण इसी प्रकार दिव्य शब्दों को सुनने की क्षमता पड़े पहले आया तो श्रोत सामर्थ्य वो तो केवल सूक्ष्म शब्दों को जानना यह सूक्ष्म से भी अतिरिक्त तो दिव्य शब्द है उसको भी सुन सकते है वो सामर्थ्य प्राप्त बहुत श्रावणेदना बुद्धि के तरह जानना आदर्श विशेष रूप देखना आस्वादन चार दिव्य रसंग आस्वादन प्राप्त करना दिव्य वस्त, वार्ता चिंतन करना कथन करना इत्यादि प्राप्त हो जाता है अतः वार्ता आता गंध दिव्य गंध को ग्रहण करना उत्तर उत्तर श्रेष्ठता लानी सब उत्पन्न होता है जयंत प्रातिभात सूक्ष्म प्रतिष्ठातीत अनागत ज्ञान प्रात से क्या होगा आपको सूक्ष्म व्यवहित विपृकृष्ट अतीत अनागत सब ज्ञान होने का नाम प्राथिपत है श्रवणात् क्या लेना है दिव्य शब्द श्रवण वेदनाथ दिव्य स्पर्शादिगम आदर्शात दिव्य रूप संवित आस्वादात आदि आस्वादात दिव्य रस संवित और वार्तात दिव्य गंध विज्ञानमता नित्य जायते लेकिन एक सिद्ध जब मिल गए तो मिल गए ये कभी लोप होने वाले नहीं अन्य सिद्धियां ज्यादा इस्तेमाल करोगे तो धीरे धीरे क्षीण हो जाता खत्म हो जाता लोप हो जाता ये ऐसा सिद्धि जो मिलने वाला है ये कभी घटता नहीं है ये नित्य रहने वाली सिद्धियां यानी सारी सिद्धियों के बारे में अगला सूत्र में सब पानी फेर देंगे ते समाधा उपसर्गा सिद्ध यहा ये सारी जो शुरू से अभी तक वर्णन हुए हैं समाधि में विघ्न है ये समाध हू उपसर्गा मन विघ्न यद्यपि व्युत्थान है सिद्धा उत्थान चित्त में तो विधान काल में ये सारी सिद्धियां होती है समाधि का दृष्टिकोण से ये सब जैसा विघ्न रूप ही है इसे इनके लालच पर पढ़ना चाहिए संकेत कर रहे हैं यदि समाधि चाहते हो तो इनसे दूर रहना चाहिए बड़े बड़े पार्क किया हाँ <laughs> आसान है वो राज्य से लेकिन हाँ। राज्य आसान नहीं हो एक गलत बात इसका इसमें तो साधन आसान है वो साधन को अपनाना बड़ा कठिन है है ना जैसे मिलते तो क्या नहीं मिलते दुनिया भर दुकानें लगे हुए हैं गाड़ियां खड़ी हैं जो चाहे सो खरीद लो कहना बड़ा आसान होता है जेब में होना चाहिए ना तो उसी प्रकार से अपनाना कठिन है साधन तो आसान है, शास्त्र ने बता दिया अभ्यास वैराग्य अभ्यास तो है वैराग्य न गीता जी सब शास्त्र में कहते इन बातों को अभ्यास और वैराग्य शास्त्र अभ्यास निरंतर इसलिए संत वही मन को मारा मन को मारना बड़ा कठिन काम है मन को मार दिए तो अभ्यास और वैराग्य होते रहेगा कई पेट में है अभी अप्रैल कब आएगा वो देख रहे हैं कब खत्म होगा ये कब हम यहाँ से भागेंगे कथा प्रवचन करेंगे कुछ कमाएंगे अपना कहा कब तक यहाँ के जो है इधर उधर आसन में रोटी खाना पड़ता है झंझट है तो दिन की गिनती हो रही है अभी से है ना काउंटडाउन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है काउंटडाउन करते एक दिन कम हो रहा है कम हो रहा अच्छा एक दिन और बीत गया एक दिन और बीत गया खुश होते <laughs> थोड़ा मुश्किल इसलिए ना एक दो तीन चार <laughs> मत करो समय बेकार एक दो तीन चार मत करो समय बेकार पाँच छ सात आठ नित्य करो गीता पाठ नौ दस ग्यारह बारह जो मन को मारा तेरह चौदह पंद्रह सोलह मुख से बोलो बम बम भोला सत्रह अठारह उन्नीस बीस घट में देखो जगदीश ये सामर्थ्य जिस दिन आ जाएगा एक से बीस की सारा बीसों जन्मों की पाप हो जाए नहीं चीज इनको ध्यान रखने का है इसी का अभ्यास करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना आत्मा रहता है कि नहीं पाते, कोई तो। हाँ यही तो न इसलिए तो कह रहे हैं कि ये सब करो चुपचाप करते जाओ आत्मा को बगल में रख दो बोलो तुम विनाश हो जाओगे आत्मा अविनाश्य तुम विनाश हो जाओगे मैं अविनाशी हूँ चल फार तू यहाँ से तुमका बार बार मन में आता गेट आउट मन में आएगा उसको उपेक्षा कर दो वासनाएं जगती है इच्छाएं जगती है मांग होता है और मांग को भरना नहीं है ना मांग भरोगे तो गड़बड़ होगा हाँ मांग भरना खराब है ना? मांग भर लिया तो शादी हो गया मांग भरना नहीं उससे अलग रहने के लिए ब्रह्मचारी तो हो गए हो तो फिर सोचना ही क्या है मांग भरने का स्वप्न भी नहीं देखना है, है ना तीसरे नीसरे कहते उपसर्गाह समाध उपसर्गा सिद्धे प्राति समाहित चित्त से उत्पाद्य माना उपसर्गा ये प्रातिभा जो नित्य समाधिया हैं सिद्धिया हैं ये भी समाहित चित्त के अंदर उत्पन्न होने वाले ये वास्तव में उपसर्ग हैं। है तक पुरुष के दर्शन अपने स्वरूप की अनुभूति के प्रति वह सब बाधक है चित्त और चित्त चित के उत्पन्न होता हुआ तो ये सारे के सारे सिद्धियां हैं समझो इसलिए योग वाशिष्ठ के दो तीन श्लोक बड़ा सुंदर है इस विषय में वो हैं देखो द्रव्य मंत्र क्रिया काल शक्ति है साधु सिद्धिदाह परमात्म पद प्राप्तो प्राप्त हो नश्चन कहते द्रव्य मंत्र क्रिया काल और शक्ति ये सारी चीजें सिद्धिदाह सिद्धि प्रदान करने वाले लेकिन परमात्म पद प्राप्तो अपना स्वर्व प्राप्ति में नोपकुवती का एक भी उपकार करने वाले नहीं है ऐसा बाल की मंत्री फिर क्या करें सर्वेक्षा लाभ संशाथ आत्मलाभोदयो यहां सिद्धिवांछाया मग्न चित्ते ला सिद्धियों को चाहने वाला चित्त में कभी मोक्ष की अभिलाषा उठ नहीं सकती है वो उसे कभी प्राप्त नहीं कर सकता सिद्धिवान चाय मग्न चित्ते सिद्धियों को प्राप्त करने में ही डूबा हुआ जिसका चित्त होता है उस चित्त में सब कथम लभ्य थे वो कैसे लाभ हो सकता है मोक्ष नाम की चिड़िया कभी नहीं हो सकता तो फिर प्राप्त होगा सर्व इच्छा शांत हो सब विषय की इच्छा सम्यक प्रकार से शमन हो जाने पर आत्मलाभोदयो ही निश्चित रूप में वहाँ आत्मलाभ का उदय होगा ही इसलिए कहा संत ही जो मन जब तक ये इच्छाओं को नहीं मारेंगे उगती हुई इच्छाओं को दबाएंगे नहीं उसके अनुसरण करते रहोगे तब तक ये सारी बातें असंभव ही लगते यह यदि असंभव नहीं है बल्कि ये तो सदा प्राप्त अप्राप्ति की इच्छा जगती है और उसको प्राप्त करने के लिए भागते हो प्रयास करते हो और प्राप्त को प्राप्ति के लिए कुछ करना पड़ेगा प्राप्त का ही प्राप्ति करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता लेकिन आपका स्वभाव ऐसा होगा अब ये सोचते कि ये बिना कुछ मिलता नहीं है समस्या तो खड़ी हो जाती है आप जैसे बन गया है कि ये बिना कुछ मिलता नहीं बस यही समस्या है जिस दिन ये समझ लोगे, गे कर्मण अकर्म यह पश्चिम अकर्मण जी कर्म या तो है गीताजी ने कहा है? बस वो स्थिति वो उसको मन को उसकी ओर ले चलेंगे ना चित्र को उसकी ओर ले चलो निर्णय लो मैं अपना आत्मा स्वरूप में हूँ अपना आत्मा स्वरूप कर्म नाम की चीज नहीं है जहा मैं कर्म देख रहा हूं वास्तव में वहां कर्म नहीं है और जहां मैं मान रहा हूँ कर्म नहीं है वास्तव में कर्म उसी में है आप समझ रहे मैं कर्म करने वाला हूं और आत्मा में कर्म को देख रहे हो वास्तव में आत्मा में कर्म नहीं है और कहते शरीर क्या करेगा जो तो जड़ है ये तो कुछ कर नहीं सकता इसमें कर्म नहीं है वास्तव में इसी में कर्म है कर्म मन में है बुद्धि में है अहंकार में शरीर में जड़ में ही क्रिया होती है जड़ में कर्म होता अरे कर्म में आप अकर्म को देखिए और अकर्म में कर्म को देखिए अगर जहां आप कर्म को देख रहे हो कहां देख रहे हो अपनी आत्मा में अपने अंदर कर्तृत्व तो भक्त को देख रहे हो उस कर्म में अर्थात तो अपनी आत्मा में जहां तुम कर्म देख रहे हो वहां पर अकर्म यहां पश है वहां जो व्यक्ति अकर्मत्व का अनुभव कर लेता है उस भाव में स्थिर हो जाता है निश्चित रूप वह अकर्मणी कर्म जहा तुम देख रहे हो इस शरीरार्जियो में तुम्हें कर्म दिखाई देने लगता है तो अपने आप विभाजन स्थित हो जाता है फिर शरीर में होता हो कर्म के प्रति आप आसक्त होंगे ही नहीं अब आप आसक्त क्यों होते कर्मों में क्योंकि आप समझ रहे मैं करने वाला हूँ अपने में तुम कर्म मान रहे हो इस अपने कर्म के प्रति आपको आसक्ति हो गया जब आप ये मान लोगे मैं कर्म का करता ही नहीं हूँ और अभोक्त स्वरूप के चिंतन करने लगोगे। होता हुआ कर्मों में आ सकती कभी नहीं हो सकती इसको पूर्व में भी सुनाया हूँ महाराज जी के वचनों को और कहा करते थे की कैरिंग वॉटर एंड चौपिंग वुड बिफोर एनलाइटनमेंट एंड आफ्टर द ओनली डिफरेंस बिफोर आई वॉज डूंग एंड नाउ इट इज है पहले भी मैं जल ढोया लकड़ी भी ढोया अब भी ढो रहा हूं आत्म साक्षात्कार से पहले भी मैं यही काम करता था आत्मसाक्षात् के बाद ये काम हो रहा है इन दोनों में अंतर है पहले मैं करता था और अब केवल हो रहा है कर्तृत्व तो रहित हो गया इसी को उन्होंने कहा है उस श्लोक में उसी को यहां भी कहते हैं तो सर्विच्छा शांति हो जाए सिद्ध हो जाएगा इसे मन जो चाहेगा उसका विरुद्ध भी चलना पड़ेगा उसको मना करना शास्त्रानुकूल इच्छा ही है स्वाध्याय करने की इच्छा को मारो मत फिर तो गड्ढे में चले जाओगे स्वाध्याय करने की इच्छा साधना करने की इच्छा आत्मावृति करने की इच्छा से भिन्न कोई भी इच्छा होती है उसको काट देना चाहिए उसके अनुरूप जो इच्छाएं हैं उसी को स्वीकार करके चलोगे तो निश्चित रूप साधना कोई कठिन नहीं होता इन आदमी से अतिरिक्त इच्छाओं की ओर भागता है जिसलिए इसलिए उसको लगता है सब कथा संभव है यहाँ पर बहुत सुंदर योगाषकार ने जो समझाया है उसको ध्यान में रखना है और भी पर अब तक ज्ञान प्रधान सिद्धियों का वर्णन हुआ अब क्रिया प्रधान सिद्धियों का वर्णन करेंगे ये भी समाज में बाधक है संयम से ज्ञान रूपा में आत्मश्णाता नाम संयम का ज्ञान रूपा विभूतिया सिद्धिया कहा तक की पुरुष ज्ञान पर्यंत तक का सारी सिद्धियों का वर्णन हो गया और अब क्रियाारूपा सिद्धियों का वर्णन करते हैं क्रिया प्रधान सिद्धिया बंध कारण शैथिल्या प्रचार संवेदना चित्त पर शरीर वेश शरीर में प्रवेश हो जाएगा परकाय प्रवेश करते नहीं। परकाय प्रवेश करने की सिद्धि या क्रिया यहां से निकल के वहां जाना क्रिया विशिवियां है अब तक तो ज्ञान विशिष्ट सिद्धियां थी और अब क्रिया विशिष्ट सिद्धि बता रहे हैं परकाय प्रवेश करने की कब प्राप्त होती है बंध का कारण शिथिल पड़ने पर इस शरीर में आप बंधे पड़े हो इसका कारण क्या है कर्म इस शरीर का जो प्रारब्ध कर्म है उस वजह से आप शरीर से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो पाते हो इस शरीर का ये बंधे हुए रहने का कारण क्या है हमारे ही खुद के कर्म कर्म जैसे ढीले पड़ेंगे आप इस शरीर से अलग हो जाएंगे जैसे जब प्रारब्ध कर्म खत्म हो जाता है तो क्या होता है आप इस शरीर से मर जाएंगे अलग हो जाएंगे या नहीं? जब कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब जैसा अलग हो जाते हो और कर्म समाप्त होने से पहले यदि कर्म को ढीला कर दोगे तो भी इसे अलग हो सकते हो जैसे कोई व्यक्ति को रसी को टाइट से बांध रखा हुआ है मान लीजिए पूरा रस्सी खुलेगा तभी वो खुलेगा क्या है ढीला ढाला कर दो तो भी वो निकल पड़ेगा निकलने के लिए बंधन का कारण का शिथिलता अपेक्षा है या बंधन कारण के अभाव के अपेक्षा है दो में एक होना चाहिए अभाव तो कदापि असंभव है क्योंकि कर्म अनंत कर्म अनंत है तो कर्म का अभाव संभव नहीं है इसे तो इससे अलग होने के लिए इससे निकलने के लिए चाहे दूसरे प्रवेश करना है या नहीं करना है तो कर्म की शिथिलता जरूरी है थोड़ा ढीला पड़ जाए तो रास्ता निकल जाए जैसे जो चोर को ले जाता है ना पुलिस ट्रेन में या कार में किसमें भी ले जा रहा हो और लिया पकड़ा हुआ रहता है न, उसको चेन पर पकड़े टाइट रहता है वो अलेन मान लो बढ़िया भात उत खा करके बैठा है पुलिस ऑफिसर वही सो जाएगा वो तो ढीला पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा जहाँ पड़ेगा तो क्या होगा बेडी से तो भाग जाएगा ढीला पड़ने की देरी वही हो देखते कभी सो जाए कभी चाय पानी पीने लग जाए कुछ करने लग जाए हम खिस जैसे चोर अपने बंधन के कारण से खिसकने की लिए सदा सतर्क रहता है कोई अवसर कोई मौका को चूकता नहीं वैसे आपको होना है इन चोर नहीं बनना है चोर जैसे सतर्क रहना है कोई अवसर को चुकने नहीं देना मौका मिला नहीं तुरंत कुठारा घात कर डालो तभी जाके सफलता हो इसलिए कहते कि देखो बंद कारण शैथिल्या सर्वत्र व्याप्त शीला चित्त स्वशरीर मात्र मातृसंकोच स्थिति बंध यदि विचित्र क्या है महतत्व व्यापक तत्व है बुद्धि तत्व है बहुत व्यापक तत्व है प्रथम कार्य ना प्रधान का और संकोच जो हुआ भूतों से भूत भौतिक श्रुति क्या है अत्यंत संकोच होते गया। और बुद्धि पहला पैदा हुआ तो व्यापक तत्व लेकिन सर्वव्यापक जो बुद्धि तत्व है वो शरीर में कैसे संकुचित हो गया स्व शरीर मात्र में संकोचित हो रहा है ये संकोच की स्थिति का नाम कोई ही बंधन कर दिया यकोचित स्थिति जो अनुभव कर रहे हैं संकुचित जो स्थिति का अनुभव कर रहे हैं इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं बंधन एक व्यापक वस्तु का संकुचित अनुभव का कर, को बंधन कहते हैं अनुभव एदार्श बंधन का कारण क्या है कर्म उसका शेठ लिया तो कर्म थोड़ा ढीला पड़ जावे फिर तो शरीर में प्रवेश हो सकता है अथवा प्रचार संवेदना प्रचार संवेदना प्रचरति अन्य नईटी प्रचार चित्तम प्रचरति अन्य नैति प्रचार नाड़ी संग्रह नाड़ी समूह में ही निरंतर आगचित दौड़ते रहते उस नाड़ी संग में घूमता हुआ इस प्रचार का संवेदन हो जाए संघ में ज्ञान हो जाए आप इस चित्त के प्रचार को रोक सकते हैं जो या चित्त तो बुद्धि तत्व तो, महात तो, आपका जो बुद्धि है इतनी ही नाड़ी जाल में, जो आपके अपने शरीर पर नाड़ी जाल में ही जो भ्रमण कर रहा है वही समझ में आ जाते हैं, तो आप उससे अलग कर सकते बुद्धि को कह सकते हैं तुम तो भाई आप इस शरीर के नाडी जाल में मत घूमो अब चलो यहाँ से उस शरीर का नाडी जाल में घुसो वहां करो काम करेगा केवल उसको अलग करके निर्देश देने पर निर्णय हो ना कि अब बुद्धि इस दाड़ी जाल में है अब इससे अलग करने के लिए उतनी तीव्र वैराग्य इस नाड़ी जाल से करनी पड़ेगी इसमें जो ममत भरा पड़ा है मेरा शरीर इसको जब तक तोड़ोगे नहीं ये सब शरीर मेरा ही नहीं होएगा जिस दूसरे शरीर में आपको जाना चाह रहे हैं उस दूसरे शरीर को मेरा पकड़ना पड़ेगा और इस वर्तमान शरीर को मेरा नहीं है निश्चय कर लेना पड़ेगा तब झटित बुद्धियां से हो जाएगी जिसमें अभिमान करते उसमें चली जाएगी इसका प्रमाण क्या पूछोगे अरे तुम जो स्वप्न देख रहे हो क्या हो रहा है वहां स्वप्र में क्या हो रहा आप भाई शरीर बना लेते हो और उसमें घुस जाते हो उसको छोड़ देते तो मेरा पकड़ लिया अपने और स्वप्न में अपना राज कर रहे हैं अरे ये वाला शरीर बेचारा है, बेचा है मुर्दा जिसे पड़ा हुआ है सो रहा है और आपके शरीर से इस नाड़ी जाल से कोई संबंध नहीं रहता है और आप अपने साप शरीर में उसके अभिमान करता उस ममत्व को लेकर के उसमें संचरण करते रहते प्रचार संवेदना अच्छा चित्तस्य पर शरीर आवेश चित्त पर शरीर में प्रवेश करने का सामर्थ्य वाला हो जाता